छांदोग्योपन सांकर भाष्यार्थ अध्याय जल की अपेक्षा तेज की प्रधानता तेजो वाद्यो भूयस्तुमा गृह्याकाशमित हुती नितपति वर्षिष्यति वाई तेज एक तत्पूर्व दर्शय्वा थापते तदेतदुर्ध्वाभिस्रभिराह्लाचर तस्माहुर्दत स्नयती वर्षिष्यति वाई तेज एवं तत्पूर्व दर्शय्वा थाप था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 अब ऊर्धगामी और तिरगामी विद्युत के सहित गड़गड़ाहट के फैल जाते हैं तब उससे प्रभावित होकर लोग कहते हैं बिजली चमकती है बादल गरजता है वर्षा होगी इस प्रकार तेज ही पहले अपटे को प्रदर्शित कर फिर जल को उत्पन्न करता है अतः तेज की उपासना करो तेजो वावाद्यो तेजसो कारणवाद कथमत्कार इत्या यस््यो निजस्तेज तस्वाएज वायुमागृृह वस्भ्य स्वात्म निश्चली वायुमाकाशीपत्याकाशमती तद यदा तदा लौकिकोचती सतपतीसा जगन्नीतहान तो वर्षिष्यति वही प्रसिद्ध लोके कारणमुद्यम दृष्टवत कार्यम भविष्य विज्ञान तेज एव एवं तत्पूर्व आत्मा भू, आत्माभूत दर्शिवा थारम थजते तो शुष्टवाद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 जगत सामान्य रूप से संतप्त हो रहा है देहों में अत्यंत ताप है अतः वर्षा होगी कारण को अभ्युदित हुआ देखने वालों को ऐसी बुद्धि होना कि कार्य होगा लोक में प्रसिद्धि ही है इस प्रकार तेज ही पहले अपने को अद्भुत हुआ दिखलाकर फिर उसके पश्चात जल उत्पन्न कर देता है इस प्रकार जल का सृष्टा होने के कारण जल की अपेक्षा तेज उत्कृष्टतर है किंचान्यत तेज एवं स्नोपेण वर्षहेतुर्भवती कथम ऊर्ध्भिश्चोर्धद्भ्भ्भ्भ्भिस्रस्िभ स्तिगता सदादा स्नयन दर तस्दनाहुर्लौकिकाद्योतते स्नयती वर्शिष्यति इत्याद्युक्ता उपास दूसरे प्रकार से भी तेज ही बिजली के रूप में वर्षा का हेतु होता है किस प्रकार ऊर्धवा ऊर्ध्गामी और तिरस्कित तिर गामी बिजलियों के सहित आहलाद गड़गड़ाहट के शब्द फैल जाते हैं अतः ऐसा देख कर लौकिक पुरुष कहते हैं बिजली चमकती है बादल ग्रस्ता है वर्षा होगी इत्यादि वाक्य का अर्थ ऊपर कहा जा चुका है अतः तुम तेज की उपासना करो सयस्तेजो ब्रह्मेद्युपास्ते तेजस्वी वै स तेजस्व लोकान भास्वतो लोकान्भाष्वतोपहत तुम अश्कान भी सिद्ध्य यावत्जसो ग त्रास् य कामचारो भवती येजो ब्रह्मेतस्ती भगवत्तेजसो भूये तेजसो वूयोस्ती तमें भगवन्ब्रवीत वह जो कि तेज की यह ब्रह्म है ऐसी उपासना करता है वह तेजस्वी होकर तेज संपन्न प्रकाशमान और तमोही लोकों को प्राप्त करता है जहाँ तक तेज की गति है वहाँ तक उसकी स्वेच्छा गति हो जाती है जो कि तेज की यह ब्रह्म है इसी उपासना करता है नारद भगवान क्या तेज से भी बढ़कर कुछ है अनद कुमार तेज से बढ़कर भी है ही नारद भगवान मुझे उसी का उपदेश करे तेजस उपासना फलम तेजस्वी वी तेजस्वत एवं लोकान लोकान्भाष्वतः प्रकाशवत महतम अस्कान ज्ञानाद्य पनीत अभी बाह्याध्यात्मिका ज्ञापनीतमस्क उस तेज की उपासना का फल वह निश्चय तेजस्वी हो जाता है तथा जो तेज संपन्न ही लोक है उन भास्वन प्रकाशवान और अपहत अपहृतमस्क बाह्य रात्रि आदि और आध्यात्मिक अज्ञानादि ऐसे अंधकारों से रहित लोगों को प्राप्त कर लेता है शेष सबका अर्थ सरल है यथे छांदोग्योपनिषदि सप्तमाध्याय एकादशभाष्यम संपूर्ण